परम शांति की अनुभूति होगी ओम श्री परमात्मे नम नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यास तय मुदीर प्रथम अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से ग्यारह श्लोक तक दोनों सेनाओं के प्रधान प्रधान प्रधानवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन बारह से उन्नीस श्लोक तक दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन बीस से सत्ताईस श्लोक तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग अट्ठाईस से सैतालीस श्लोक तक मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता स्नेह और शोक युक्त वचन कहे गए धृत राष्ट्रवाद धर्म क्षेत्रे क्षेत्र कुरुक्षेत्र पांडव कुछ संजय धृतराष्ट्र बोला हे संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय अवाच दृष्टि तू पांडवा नेकम ब्यूढ़ दुर्योधन स्थला उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत त्राणाम आचार्य महतीम चामूम ब्यूढ़े तब धीमता। इस पर संजय बोला उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पाण्डवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा हे आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुप्त पुत्र धिष दुमन द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए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 और धृष्ट काशीराज पूजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ युधा विक्रांत उत्तम वीरिवान सौभद्रौ द्रौपदे महारथ अस्माकोध दिवजोत्तम नायका मम सैन्य संज्ञाथम तान ब्रवीम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 तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। चतुर्याद भी अभिक्षतम प्रयाप्तम तुद में बलम भीमा अभिक्षतम एनेशु च सर्वेश भीषाभिर सर्व एवं और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब सबके सभी सब निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें तस्य संजन्यन्य हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विन दोच्च शंखम दधमऊ प्रतापवान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 सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाये उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांच जन्य नामक शंख अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंडर नामक महान शंख बजाया अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठ नकुल सुघोष मणि पुष्पिकाओ काश्य प्रमेशवासा शिखंडी महारथा ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए श्रेष्ठ धनस वाला काशीराज और महारथी शिखंडी और धिष्ट दुमन तथा राजा विराट और अजय सात्विकी द्रुपदो द्रौपदे पृथ्वी पते महावाहु सघोषो चैव तथा राजा द्रुप्त और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाला सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने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 उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा हे hey अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए कह रम्या सह योधव्यम अस्मिन ऋण समुद्र में जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लू के इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है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 निमित्तानि च पश्यामि पश्यामि केशव नचश्रेयोनु हत्वा तथा हाथ से धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है है तथा मेरा मन सा हो रहा इसलिए मैं खड़ा रहने को भी सामर्थ्य नहीं हूँ और हे केशव लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मार कर कल्याण भी नहीं देखता हूँ न कांशे विजय कृष्ण ना, ना सुखानीच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 क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादिक इच्छित हैं वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं आचार्य पित्रा पिता पुत्र च पितामह मातु ससुरा पौत्रा श्यालाछा घन मधु तो मधुसूदन अज्य हेतु किन्ते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 हे जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी इन को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान ही कथम हखिना श्याम माधव यद्यपि एते न पश्य लोभो पहत चेत सह कुत दोषम मित्र दोहे च पातकम इससे हे माधव अपने अपने बांधव धृतराष्ट्र के के के पुत्रों को को मारने के लिए हम योगी नहीं मार हम नहीं हैं क्योंकि कुटुंब मारकर कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ से हुए यह लोग कुल नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं कथम न गे मस्मा भी पापा दस्मा निवर्तुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भिर्जनार्दन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 प्रदुष्यती कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टा वाश्रणे जायते वरण शकर शंकर नर्काय कु कुलगघनाना कुलश्ची पतंति पित्रो ये लुप्तपिंडो द्रिया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 और इन वर्ण संक्र कारक दोषों से कुल घातियों के स्नातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं उत्सन्न कुल धर्म मनुष्याणाम जनार्दन नर्केतम वास हो भक्ति तथा हे जनार्दन नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नर्क में वास होता है ऐसा हमने सुना है अहोवत महत्पिता वयम यद राज्य सुख लोभिन हंतुम स्वजन मुद्यता यदि प्रतिकारम शस्त्र भवेत अहो धारत है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए जो की राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उदित हुए हैं यदि मुझ शस्त्र रहित ना सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृत के पुत्र रण में मारे भी तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा संजय रथोपस्थ उपाविष्ट जय मुक्त रथोपा संजय बोला के रणभूमि में शोक से उद्विघ्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया ओम तसिदिति श्री मद भगवद गीता स्वप्नेशु ब्रह्म विद्याम शास्त्रे श्री अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय हरिओम तसत हरिओं तस्त हरिओ तस्त, तस्त ओम श्री परमात्मे नमः अद्वितीय अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से दस श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण कृष्णार्जुन का संवाद 11 से 30 श्लोक तक सांख्य योग का विषय 31 से 38 श्लोक तक छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण उन्तालीस से त्रेपन श्लोक तक निष्काम कर्मयोग का विषय चौवन से बहत्तर श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा का वर्णन है संजय तम तथा कृपया विष्टम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 तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो अर्जुनोवाच कथम संख्ये द्रोणम च मधुसूद्यामी पूजा रहा वरी सूदन तब अर्जुन बोला कि हे मधुसूदन मैं रणभूमि में भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों करके युद्ध करूंगा क्योंकि हे अरीसूदन वे दोनों ही पूजनीय है गुरुन हत्वाहि महानुभावान श्रेयो भोक्तं कामास्तु गुरुन गुरून भूंजी भोगान रुधिर प्रदि इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षाता अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूं क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो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 ए केशम के संजय बोला हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी महाराज के पति इस कार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान को युद्ध नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्त से भयो मध्य विशीदंत मिदम वचहा उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी अंतरयामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा पंडिता हे अर्जुन तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से बचनों को कहता है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 और यह आत्मा विकार रहित, अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है इससे हे अर्जुन इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है जातम नित्य जातं, नित्यं मन से तथापि तथा महावाहो नोची तुम्हारसी जात जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन मृत से तस्मा परिहारी अर्थे नोची तुम हसी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 चैव नश्चित और हे अर्जुन यह आत्म तत्व बड़ा गहन है इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यो देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की को कहता है और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता दे सर्वस्व भारत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 यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी जय पराजय को लाभ हानि और दुख सुख समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा एशाते अभिहिता सांखे बुद्धि योगे तुम्हार बुद्धयाम बंधम प्रहा्रम ना श्रोस्ती प्रत्यवाय न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 उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आशक्ति वाले उन पुरुषों के अंतकरण में बुद्धि नहीं होती है प्रकाश करने वाले हैं इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आतंप्रायण हो यहाँ अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम कहा गया है उद्पाने तो तावान ब्राह्मणस्य माँ मा फलेशु कदाचन माँ करम फल हेतु संगो संगोत्व कर्मणि क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर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 और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी होगी योगस्थ कुर्माण संगम त्यक्त धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत सोग उच्य दूरे ह्यवरम करम बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरण अन्विच कृप फल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 हे hey केशव समाधि में स्थित बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है कैसे बैठता है कैसे चलता है श्री भगवानोबाज प्रजाहाति यदा कामान सर्वान्थ मनोगतान आत्मने वहात्मना तुष्ट आगस्तोच्यते उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले हे अर्जुन जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है दुखेशु अनुद्वगन मना सुखेशु विगस्य प्रावतराग भय क्रोधा सिद्धिर मुनिच्य सर्वत्र निभ स्ने तत्त प्राप्ति शुभुभ न अभिनंदती न दृष्टि प्रतिष्ठितः तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहता है मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्प्रेहा जिसकी तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है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 वशे ही प्रतिष्ठिता इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे प्राण स्थित क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रिया वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है ध्यायतो विषयान पुंसाह पजायते संगात संजायते ते काम कामात क्रोध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 प्रसादे सर्व दुखानी प्रसन्न चेत सोहयासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते परंतु स्वाधीन अंतकरण वाला पुरुष राग द्वेश से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है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 तस्मा से महाबारहो निगृहीता सर्वश इंद्रिया इंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठिता सर्वूतागृति संयमी यं जागृति भूतानि सलिषा पश्यतो मु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 संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना निशिप्रिया निर्ममो निरंकार स शांतिमिगति ब्राह्मी स्थित पार्थ नैना प्राप्त स्थित श्यामत काले अभी ब्रह्म निर्वाहा मृक्षति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 ब्रह्म विद्याष्णार्जुन संवाद सांख्योगो नाम द्वितयो अय हरिओं तस्त हम तस्सत हरी तस्त ओम श्री नमः नम अध्याय प्रधान विषय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 और हे अर्जुन जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है इसलिए तू शास्त्र से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म कर्म को कर क्योंकि ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह ही नहीं सिद्ध होगा यज्ञार्थात कर्मणे नेत्रो एम कर्म बंधना तदर्थम कर्म, कर्म कौन मुक्त संघा समाचार सहयज्ञ प्रजा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन वो काम और हे अर्जुन बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवाय अन्य कर्म को लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है इसलिए हे अर्जुन आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर तथा कर्म ना करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त होवो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाला होवे देवान भाव्यता नेवा भाव वहा परस्परम भाव श्रे पर उन्नति लोग करें इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझ कर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होवोगे तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे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 और मैं वर्ण शंकर का करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा को हनन करू अर्थात मारने वाला यथा भारत कुद्वांस तथा चिकीर्षु लोक संग्रह न बुद्धि भेद जन येद अज्ञानम कर्म संगीना जोशियेद सर्व कर्माण विद्वान् युक्त समाचार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 हे गुण और के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है गुण सजन्ते गुण विदो मंदान विन्न मै मई सर्वाणी कर्मा संध्या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 नित्यम अनुत्तिष्ठती मानवा श्रद्धावंतो तो मुच्यंतेम भी और हे अर्जुन जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार वर्तते हैं वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं ये त्वेत सुयंतो नान अनुतिषंती मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ स्थान चेतसा सदृशम चेष्टे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 ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा इंद्रिय राग द्वेशेतो परिपंथिन श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्माअसनुष्ठिता स्वधर्मे निधना श्रेय पर धर्मो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय इंद्र अर्थ में अर्थात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 और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है तथा इंद्रियां, मन मन और और और बुद्धि बुद्धि इसके कहे जाते हैं, और यह काम इन मन, और इंद्रियों के द्वारा तस्मात तम इंद्रिया आदो नियम्य भरत पापमान प्रजिहीन ज्ञान विज्ञान इंद्रिया प्राणा इंद्रिय अपरम मन मनसस्तु पराबुद्धिर् यो परतस्तु पर इसलिए हे अर्जुन तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस कामपापी को निश्चय पूर्वक मार और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर कामरूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूल है क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को परे अर्थात श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं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 योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा चौबीस से बत्तीस लोग तक फल सहित पृथिक पृथिक यज्ञों का कथन तैतीस से बयालीस लोक तक ज्ञान की महिमा कही गई है श्री भगवानोवाद इम विवते योगम प्रोक्त वाहन अव्ययम विवस्वान मन वे मनु ऋक्ष प्राप्तम इमं राज्यो विदुहु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 बहुनी में व्यतीता जनमानी तब चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी न तम वेद प्रंतप इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म पहले हो चुके हैं परंतु हे है प्रंतप उन सब को तू नहीं जानता है और मैं जानता हूँ अजो अपि सन्नब्यातमा भूता नाम अपि अभी प्रकृतिं प्रकृति स्वामिष्ठाए यदा यदा ही धर्मस्य। भारत नाम साधुनाम दुष्किताम। धर्म से ग्लार्भवती भारत अभ्युत नाम धर्म से तदात्मा सृजा्य हम परित्रा साधुना विनाशा च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथ संभवामी युगे युगे तथा मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के, के सदृश नहीं है मैं अविनाशी स्वरूप आजन्मा होने पर भी तथा सदभूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ हे भाग जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वे तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जनम नैति माती सो अर्जुन वीतराग भयक्रोधा क्रोधा मन मयापाश्रिता वह वो ज्ञान तपसा पूता मद भावता इसलिए हे अर्जुन मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है किंतु मुझे ही प्राप्त होता है और हे अर्जुन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 कर्म को अर्थात रूप क्रिया को देखे वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है ये सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जित ज्ञानाग्निद्ध कर्मान तमाहु पंडितम बुध त्यक्त कर्म फलासंगम नित्य तिप्त निराश्रय कर्मण्य प्रवृत्तों न किंचित करती सह और हे अर्जुन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 शरीरम केवलम कर्म कुरन्ना पुनौती किल विषय यदि लाभ संतुष्ट हो द्वंद्वातीतो विमत्सरा सम सिद्धाव सिद्धौ चकृत्ता निबध्यते और जीत लिया है अंतकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है और अपने आप जो कुछ आपाप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्व से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्षा से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है तो गत संग से मुक्त से चेतसा यज्ञाया कर्म करम सम्रम प्रीयते ब्रह्मणम ब्रह्म, ब्रह्म हवे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 उस ज्ञान को जान वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे यावा न पुनर्मोह एवं यास्यसी पांडव येन भूतान यशेषेन्या मनथो मई अभी चेदसी पापेभ्य सर्वे पापृत्तम सर्व ज्ञान पल्वन व्रजिनम संतृष्यसी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 यथ धांसी समिधो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात कुरुते तथा नहि ही ज्ञानेन सदृशम विद्यते तत्स्वय योग संसिद्ध कालिनात्म नहीं विंदती हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भसमय कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मो को भसम्य कर देता है इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप में समत बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्वा परा शांति मचिरेण अधिगछति क्योंकि हे अर्जुन जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है अग्निश्चा श्रद्धान संशयात्मा विनश्यति लोक ना लोके अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना योग संयस्त कर्माण ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणी निर्धनंती धनंजय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 हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो ओम तस्सीदि श्री मद भगवद गीता स्वप्निस ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री संवादे ज्ञान कर्म संन्यासी योगो नाम चतुर्थो अध्याय हरि ओम हरिओम तस्त हरिओं तस्त हरिओ तस्त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 संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम चंससी येकम तन्मे ब्रूही सुनिश्चितम् इसके उपरांत अर्जुन ने पूछा हे कृष्ण आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्मियों की प्रशंसा करते हो इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो वे उसको मेरे लिए कहिए श्री भगवान अव संन्यासाह कर्मयोगश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 कर्मों के सन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है इसलिए अर्जुन जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है ना किसी की आकांक्षा करता है वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने है। क्योंकि राग द्वेशादी द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है सांख्य योगा प्रवदंती न पंडिता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 योग तो विशुद्धात्मा विजितात्मा अजित इंद्रिया सर्वभूत आत्म भूतात्मा कुर न लिप्यते परंतु हे अर्जुन निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रियों द्वारा और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में करतापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है तथा वश में किया हुआ शरीर जिसने ऐसा जितेन्द्रिय और विशुद्ध अंत करण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता नैब किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वित तो पश्यन श्रृणवन स्पृशन जिघ्रन अश्नन गच्छन स्वपन शवन प्रलपन विसृजन गृहणन उन्मिशन निर्मिशन इंद्रियाणी इंद्रियार्थेश धारियन और हे अर्जुन तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सूंता हुआ भोजन करता हुआ गमन करता हुआ सोता हुआ श्वास लेता बोलता त्यागता हुआ ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मिचता हुआ भी सब इंद्रिया अपने अपने अर्थों में वर्त रही है इस प्रकार समझता हुआ निस्संदेह ऐसे माने के मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ब्रह्मध्याय कर्मा संगम त्यक्त लिप्य तेनास पापेन पदम पत्र का मन सा बुद्धिया कबल योगिना कर्म कुरती संगम त्यक्तम शुद्ध परंतु हे अर्जुन देहाभिमियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है क्योंकि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 परतु जिनका वह अंतकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदान घन परमात्मा को प्रकाशता है तन गच्छन्त ज्ञान निर्धत कलमश विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे ग्य हस्ति सुनी चोपाके पंडित समदर्शिना और हे अर्जुन तदरूप है बुद्धि जिनकी तथा तदरूप है मन जिनका और उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिति पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपनरावृति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चाण में भी संभाव से देखने वाले ही होते हैं इहै तैर्जिताम्ये स्थित मन निर्दोषम हि सम ब्रह्म तस्मा ब्रह्मी ते स्थिति नहशेत्म्य नोद्विजेत्प्य च प्रिय स्थिबुद्धिमूो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। और जो पुरुष प्रियकोर था जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा से नित्य है। बाहे स्पर्शे सींदतात्म सुखम सा ब्रह्म योग युक्ता सुखम अक्षय शुनुते ये ही संस्पर्शजा भोग दुख्यो न कौंते नेश रमते बुध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 और जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निंदेह दुख के ही हेतु है हैं और वाले अनित्य हैं, इसलिए हे है अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता शक्नोती है सोढ़ुम प्राप्त शरीर विमोक्षणा काम क्रोध भवम वेगम सयुक्ता स सुखी नरा यो अंतः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 स्पर्शान कृतवा बही बाह चक्ष समू कृत्वनाशाभ्यंतर चारिण और काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है और हे अर्जुन बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को के बीच में स्थित करके तथा नासिका में वाले प्राण और वायु को सम करके मुनिर मोक्ष बुद्धि विगते विगतेचा भय क्रोध यह सदा मुक्त भोक्तापसा सर्वलोक महेश्वर सुहृदूता ज्ञावा मम शांति मृक्षति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 कर्म सन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय पंचमोध्याय हर ओं तस्सत हर ओं ओम श्री परमात्मने नमः नम अध्याय प्रधान विषय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 समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला ऐसे कहा जाता है सुहर मित्र उदासीवेश पापेशु संबुदिर्वशिष्यते योगी युजीत सततम् आत्मा वहसी स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह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 ना छम नाति नीचम चह लाजम कैसे कि शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र हैं ऊपरो जिसके ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा और ना अति नीचा स्थिर स्थापन करके त्राग्रम मन करतेन्द्रिय क्रिया उप विश्वासने युंजात योग विशुद्ध है समम काय शिरो ग्रीवम धारिय चलम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 प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम मत चित्तो युक्ता मत पर युंजन एवं सदात्मान योगी नियतम शांति निर्वाण परमा मत, मत और ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे प्राण हुआ स्थित होवे इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है नात्यसंतु ना ना योगो अस्ती न च एकांत मन संत ना स्वप्नशील से जागृतो नई विचार्जुन युक्ताहार विहार से युक्त कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगोति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 निस्पृ सर्व कामेभ्यो युक्ता तदा इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहार रहित हुआ पुरुष योग ऐसा कहा जाता है यथा दीपो निवातस्थो स्थते सोपमा योगिनो योगि नो यित्त से यो परमते चित्तम निरुद्धम योग से वया यवात्मनात्मनम पशन्नात्म नहीं तुष्यति और जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक नहीं चलायमान होता है वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्तकी कही गई है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 और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए वह योग ना उक्ताए हुए से अर्थात तत्पर हुए चित से, से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और अशक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके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 इस सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एकी भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है युंजन्द सदात्नम योगी विगत कलमशा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यम सुखमशनुते सर्वभूतस्मात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगियुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन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 यो पश्यति पश्य मई पश्य प्रणश्यामी स च मेना प्रणश्य सरभूत स्थित यो मजतेक स्थिति सर्वर्तमी स योगी मयी वर्तते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 इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोला हे मधुसूदन जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ चंचलं ही मना कृष्ण प्रमाथि बलबदृढ़ निग्रह मन ने मन्ये रिप दुष्कलम क्यूँकी हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है इसलिए उसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ श्री भगवान महाबाह इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले हे महावाहू निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारम्बार यत्न करने से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 अर्जुनोवाच अयति श्रद्धे पे तो योगात चलितमान मान सहा अप्राप्त योग संसिद्धि काम इस पर अर्जुन बोला हे कृष्ण योग से चलायमान हो गया है मन जिसका ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है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 उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में और समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे पुरुनंदन उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है पूर्व अभ्यास ह्रियते शब्द ब्रह्माति वर्तते और वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है मानस्तु योगी संसुद्ध किलवशाह अनेक जनम संसि याति पराम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 और हे प्यारे संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को नंत्र भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माने है ओम तसद श्री मद भगवत गीता स्वप्नेश ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आतम संयम योगो नाम खष्टो अध्याय हरि ओम तस्त हरी ओम तस्त हरी ओम तस्त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 उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले हे hey, पार्थ तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे प्राण योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन ज्ञानम ते अहम सब इदं इदम बक्षा शेषता यद ज्ञावा नेहा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 मेरे को तत्व से जानता है अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है भूमिरापो अन वायु खम मनो रेवच, अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृति जिष्ठा अप्रय्याम प्रकृति विधि में महावाहो यदम धार्य ते जगत और हे अर्जुन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह आठ प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है तो यह आठ प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है है अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे इससे दूसरी को मेरी जीव रूप अर्थात परा चेतन प्रकृति जान के जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है भूतानी सर्वाणी प्रलस्तथा जगत प्र मणिगणाय अर्जुन तू ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ इसलिए हे धनंजय मेरे से सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है रसो अहम असु कौंत प्रभाषमी शशि सूर्ययो प्रणवा सर्वेदेशु शब्दा खे पौरषम निशु कैसे के अर्जुन जल में मैं रस तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व पुण्यो गंधा पृथिव्या चेजस्ास्मी विवाम भसौ जीवनम सरभूतेषु तपस्ास्मी तपस्वीषु बीज माम सरभूता बुद्धिर्बुद्धिमतास्मी तेजस्व तेजस्वी नाम अहम तथा पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ और तपस्वियों में तप हू तथा हे अर्जुन तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जित धर्मा विरुद्धो भूतेशु ये चैस सात्विका भावा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 ऐसा सुग्म उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आशुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों के बीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते है चतुर्विधा भयंते माँ जना सुन आर्तो जिग्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चर्त ऋषभ तेषा ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहुम और हे भर में श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी अर्थात संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला अर्थ अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे चार प्रकार के भक्त जन मेरे को भजते है उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वैज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है उदार सर्वे वैते ज्ञानी मे मतम अस्थिता सा ही युक्तात्मातम गति बहुनाम जन्मनामंत्र ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेवा सरमिति सामात्मा महात्मा यद्यपि यह सभी उदार है अर्थात सिद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है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 तथा अपने योग माया से छिपा मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्त्व तो से नहीं जानता अर्थात मेरे को जन्म ने मरने वाला समझता है वेदाह वर्तमानी चार्जुन भविष्याणी चूतानी माम तो वेद न कश्चन और हे अर्जुन पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ परन्तु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्गे क्योंकि हे भरवंशी अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं तेषा त्वंत गापम जना पुण्य कर्मण ते, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजंते महाम दृढ़ जरा मरण मोक्षाए मश्रितंत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 साधि भूता प्रयाण माम ते विचे और जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधि यज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं ओम तस्दीति श्रीमदगवीता सूपनेशु ब्रह्म विद्याम शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अय हरिओं तस्त हरिओं तस्त हरिओ तस्त ओम श्री परमात्मने नमः अथ अध्याय प्रधान विषय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 पुराणम अनुशासितारम अणो अणिया अनुमृद आदित्य वर्णम इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अर्थात सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सचिदानंद धन परमात्मा को श्रमरण करता है प्रयान काले मनसा योग बलेन चैव मन भक्तियातम परम पुरुष मुपैत दिव्यम वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है वेद विदो यत्यत्यो पदं प्रवक्षे और हे अर्जुन वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी का आचरण करते हैं उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा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 माम पेंत्य पुनर्जनम दुखालय मशास नापनुवंती महात्मा संसिधि और हे अर्जुन जो पुरुष मेरे में अनं चित से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को समन करता है उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ और वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं आब्रह भुवनालोकनर्ती नो अर्जुन मेते कौंतेनर्जनम न विद्यते विद्य सहस्रयुगपर्यतम अहर्यद्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्राताहो रात्रि विदोजन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 अव्यक्ता सर्वा प्रभव रात्र प्रभवत्य रागमे इसलिए वे ये भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं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 सर्वेशु अक्षर परमांगतिम यम परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है और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 और हे हे पार्थ इस इस प्रकार इन दोनों मार्गों को से से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है इस कारण हे अर्जुन तू सब काल में बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो वेदेश दान यदि अत्ये तत्सर्मिद योगी परम स्थान उपैति चाद्यम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 ओं तस्दी श्रीमद्भगवीता स्वप्नसु ब्रह्म विद्याजुन संवाद अक्षर ब्रह्मयोगो नामोंध्याय हरिओं तस्तो तस्सत हरि तस्त। तस्त। श्री परमात्मने नमः अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से छह श्लोक तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय सात से दस लोग तक जगत की उत्पत्ति का विषय ग्यारह से पंद्रह श्लोक वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार सोलह से उन्नीस लोग तक सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन बीस ऐसी पच्चीस लोग तक सकाम और निष्काम उपासना का फल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 और हे पर इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूता न चाहम तेष अवस्थिता न मतस्थानी भूतानी पश्चिम भूतभृत मूत भाव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 यकाश स्थित्यं वायु सर्व गो महा सर्वाण भूतानी मतस्थाननीधार्यूताय प्रकृतिम जाती काम कल्पक्षये कलपाद विसृज्याम्य हम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 भूत ग्रामम इम अवशम प्रकृत न उदासी कैसे कि अपनी त्रिगुण माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से उत्पन्न हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता है हे अर्जुन उन कर्मों में आसक्ति रहित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 राक्षसी वृथा आशा वृथा कर्म और ज्ञान वाले अज्ञानी जन के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं महात्मानस्तु महात्मा नुमा दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजंत मनसादी अवय हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आशित हुए जो हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश्रित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं सततम कीर्ति अंत माम यतअ दृढ़ नमसंत माम भक्तिया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 उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व तो भाव से अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है इस भाव से उपासते हैं और दूसरे पृथकत्व तो भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई कोई बहुत प्रकार से भी मेरी उपासना करते हैं अहम कर्तूरहम यज्ञ स्वाद हम अहम मंत्रो हम अहम एवाज्यम अहम अग्नि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 और मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और वर्षाता हूँ अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ त्रैविद्याम सोम पहात पाप यज्ञ सर्वगतिम प्रार्थयती ते पूर्णिमा साय सुंद्र लोकम अशनती दिव्या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 तथा था अर्जुन मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त भक्त मेरे लिए प्रेम प्रेम से अर्पण अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम, पूर्वक किया हुआ वह पुष्पादिक मैं सघन रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ यद करोशी यद शनासी यजोहोशी ददाशियत यद, यद तपस्यासी कौनते तत्पुरुष मदर्पणम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 इस प्रकार कर्मों को मेरे में अर्पण करने रूप सन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभा फल, रूप, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होवेगा समोहम सर्वभूतेषु नमे मे द्वेश न प्रिया ये भजंती तुम भक्तिया मई तेषु चाप्य हम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 किं पुनर्ब्रह्मण्य भक्ता राज्यस्तथा अल्त्यं असुख लोकम भजस्व म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 मेरा शंख चक्र गदा पद्म और कुंडल आदि भूषनों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्ट मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से बेहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो मुझ सर्वशक्तिवान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा ओम तस्ती श्री मद भगवद गीता स्वप्नेशु ब्रह्म विद्यामस्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह नाम नवमो अध्याय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 फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन 12 से 18 श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति एवं विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना 19 से बयालीस श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन कहा गया है श्री भगवान अवज भूय एम महा अबाहणु में परम बचा यत्ते अहम प्रियमाणा बक्ष्यामी हित भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले हे महाबाहो फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन श्रवण कर जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा नमे मे विदु प्रभभम प्रभव हम अहम् महर्ष्य अहम आदिही देवानाम महर्षिणाम चर्वशा हे अर्जुन मेरी उत्पत्ति को विभूति सहित लीला से प्रगट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ यो मजम अनादि चवे लोक महेश्वर असम मूढ़ा समर्त्यु सर्व पापुच्यते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 महर्षिय सप्तूर्वे चारो मनुष्य तथा मानसा जाता ये शाम लोक इमाम प्रजा। और हे अर्जुन सात तो महर्षिजन और चार उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादिक तथा स्वयंभु मनु आदि चौदह मनु यह मेरे में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं कि जिनकी संसार में सब संपूर्ण प्रजा है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 और हे जनार्दन अपनी योग शक्ति को और परम ऐश्वर्य रूप विभूति को फिर भी विस्तार कहिए क्योंकि आपके अमृतमय होती है अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है श्री भगवान कथित श्यामी दिव्यायात्म विभूतया प्रधान्यतः पुरुष श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तृष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 मुख्यम विधि पार्थ सेनानी सरसास्मी सागर और मैं एकादश रुद्रो में शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं और मैं आठ बसुओं में अग्नि हूं तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ और पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं को पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान तथा सेनापतियों में स्वामी कार्तिक हूं और जलाशयों में समुद्र हूं महर्षि भृगु राम गिराम अस्मी एकम्षरम यज्ञ नाम जप हिमालय और हे अर्जुन मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार तथा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 और हे अर्जुन सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ विद्या, विद्या, तो किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूँ अक्षराणाम आकारो अस्मी द्वंद्वा सामसिक अहमेवाक्ष कालो धाता हम विश्व तो मुखा मृत्यु सर्वहश्चा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 बृहत्साम तथा सामा गायत्री छंद साम हम मासा मार्ग शीर्षअम ऋतुनाम कु दूतम छलताम अस्मी तेजस्व तेजस्वी नहम जय तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ और बारह महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ और ऋतुओं में वसंत ऋतु में ही हूँ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 और वृषणी वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू एवं मुनियों में वेद और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति मैं हूँ जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपनियों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ तथा ज्ञान का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ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 ब्रह्म योग विद्याजुन संवादे विभूति योगो नाम दशमो अध्याय दशमोध्या तस्तत् हरिओं तस्सत ओम श्री परमात्मने नमः नम अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के से अपने विश्व रूप का वर्णन नौ से चौदह श्लोक तक धित के प्रति संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन पंद्रह से इकतीस श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना बत्तीस से चौतीस श्लोक तक भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और युद्ध के लिए अर्जुन को उत्साहित करना पैंतीस श्लोक तक हुए अर्जुन द्वारा सैतालीस से पचास श्लोक तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना इक्कावन से पचपन श्लोक तक बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन कहा गया है अर्जुनोवाच मद अनुग्रहाय परम गु अध्यात्म संयतम योकतेन मोहम्मद भवाप्यो ही भूताना श्रुतो विस्तरशो मया मैत कमलपत्राक्ष महात्म्यपी चाव्य इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला हे भगवन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 तुम आत्म परमेश्वर दिष्टुम इच्छा ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम हे परमेश्वर आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है परंतु हे पुरुषोत्तम आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति वल तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं मन से यदि तछ मैया दिष्टुमिति प्रभो योगीश्वर तथो में तम दर्शात्मा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 संजय बोला हे राजन महा और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया अनेक वक्तम अनेक आधुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दुधम और उस अनेक अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य गंधानुपनम सर्वाश्चर्यम देव अन विश्व मुखम दिव्य को हाथों में हुए। दिव्य धर्म सूर्य सहस्रस्य से भवपदुत्थित यदि तहात्म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 आपको मैं मुकुट युक्त गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूं तव अक्षरम परम वेदितव्यम तम विश्व से परम निधान तम अव्यहा शाश्वत इसलिए हे भगवन, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं ऐसा मेरा मत है अनादि मध्यांतम अनंत वीरम अनंत शशि सूर्य पश्यामि पश्या दीप्त अश्वक्म सतेजसा विश्वमिदम तपंतम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 और हे परमेश्वर जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य तथा आठ वसु और साध्य और गण और का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय हैं वे सभी विस्मित हुए आपको देखते हैं रूपम महते बहुवक् महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुत बहुत दृष्टा कारालम दृष्टवा और हे महाबाहो आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल जाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ नभा सप्रशम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल अनेत्र दृष्टा ही ताम प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम ना सम्णु क्योंकि हे विष्णु आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ मुखानी दिष्ट काला नल सन निभानी दिशो न जाने न लभे चरम प्रसी जगन निवास और हे भगवान आपके विकराल जाड़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ इसलिए हे हे देवेश हे आप प्रसन्न अमीच ताम धित्राष्ट्र से पुत्र सर्वे सहैपाल संग भी द्रोण सोतपुत्र तथा सऊ सहायुख्य और मैं देखता हूं कि वे सभी धित राष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीषम पितामह में द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वक्तराणा तो विशंति दस्टा कराली भयानकाचित विलगना दशनातरेश संदृश्यंते चूर्ण तयम मांग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 और हे विश्वूर्त जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मे दौड़ते हैं समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे वेर मनुष्यों के समुदाय पतंग विशंति नाशा समृद्ध वेगा तथे नाशा विशंति लोक स्वापी वक्तराधा अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए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 युद्धस्य तथा चार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और करण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार कर भय मत कर निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा इसलिए युद्ध कर संजय ओवाच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 तुम्हारी देवा पुरुषा पुराण तो तम से च परम च धाम निधान वेता और हे प्रभु आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं आप इस जगत के परम आश्रिय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं हे अनंतरूप आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है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 तो तो लोकत्रये हे विश्वेश्वर आप इस चलाचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं हे अतिशय प्रभाव वाले तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है फिर आपसे अधिक कैसे हो तस्मा प्रणम्य प्रणिधाये कायम प्रसादीश मीडियम पितेव प्रिया प्रिया यार हसी देव इससे हे प्रभो मैं शरीर को को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य है अदृष्ट पूर्वम ऋषि तो अस्मी प्रत मनो में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं, और मेरा तूपेश में व्याकुल भी हो रहा है इसलिए हे देव आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए हे देवेश हे जगन्निवास प्रसन्न हो रीटनम ग्रहस्तम इच्छा ताम दृष्टुमहम तथे तेन रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते और हे विष्णु मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं इसलिए हे विश्व रूप हे सहस्रबाहु आप उस ही चतुर्भुज रूप से युक्त होवानोबाच मया प्रसन्ने तवाजुनेदम रूपम परम दर्शित मात्मयोगा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 एवं रूपा शक अहम नृलोक दिष्टु हे अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे सिवाय दूसरे से देखा जाने को शक्य हूं माते माच विमू भाव दिष्टारूपम घोर मीद्रिंग में भी प्रीत मन तदेव मे रूप प्रपश्य इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता ना होवे और मूर् भाव भी ना होवे और भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तू उस ही मेरे इस गदा पदम सहित चतुर्भुज रूप को फिर देजयो वाच इर्जुनम वासक रूपम दर्शयामास भूया आश्वास यानम भूत पुनः सौम्य बपुर महात्मा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 मेरे लिए ही सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मत परमा अर्थात मेरे प्रायण है अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मद भक्ता मेरा भक्त है अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के की श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और संग वर्जिता अर्थात आसक्ति रहित स्त्री पुत्र और धनादि संपूर्ण संसारिक पदार्थों से स्नेह रहते। और रहतेशु संपूर्ण भूत प्राणियों में निर्वय रहा अर्थात बैर भाव से रहत है ऐसा वह अन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है ओम तस्दिति श्रीमदगवदगीता स्वप्नेश ब्रह्म विद्यामस्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वप दर्शन योगो नाम ऐकादशोध्याय हर ओं तस्सत हर ओं तस्त हरिओ तस्सत् ओ श्री परमात्मे नमः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 वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं अर्थात तो उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं निर्देश्यम अव्यक्तम परम चिंत चकूटस्तमचलम धुवम संद्रिय ग्रामम सर्वत्र, सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्व माभूति रहा और जो पुरुष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 भवामी न चिरात पार्थ मई आवेश चेतसा मई एव मन आधत्सु मई बुद्धि निवेश निवशिष्यसी मई एव अशय हे अर्जुन उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ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 धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं ओम श्रीमद् तस्सीदी गीता सोप्निषु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय हरि हरिओं तस्सत हरिओं तस्सत हरिओम तस्सत ओ श्री परमात्मे नम अथ त्रोदशोध्या से अठारह श्लोक तक ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रग्य का विषय तथा उन्नीस से चौतीस श्लोक तक ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय कहा गया है श्री भगवान इदम श्रीरम कौनते क्षेत्रो वेती तम प्रहु क्षेत्र तद विधा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 वह सब से से मेरे से सुन ऋषि बहुदा थ ब्रह्म पद हेतुमदिश्चित महाभूतान अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमे इंद्रिया दशैक च पंच चेन्द्रिय गोचरा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 तथा दस इंद्रिया एक मन और पांच इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द सप्रश, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेषा, सविकार तथा इच्छा द्वेष, सुख दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और धिति इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप से कहा गया है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 और मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयायुक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना अध्यातम ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञान दर्शनम एक तीति प्रोक्तम अज्ञानम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 सूक्ष्म तद विज्ञे दूरस्थम चाति के तत् वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर आचार रूप भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है अविभक्तम चूतेषु विभक्तमेव स्थित भूतभर्तृ तेयम ग्रस विष्णु प्रभविष्णु च्योतिषा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 प्रकृतिम प्रकृति उभावपि उकाराशु गुण विदि प्रकृति संभवान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 वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर ही है केवल साक्षी होने से उपदष्टा और यथार्थ सम्मति वाला होने से अनुमता एवं सब को धारण करने वाला होने से भरता जीव रूप से भोक्ता तथा तो ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सचिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है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 मृत्युम श्रुति प्रायण इनसे दूसरे अर्थात जो मंदबुद्धि वाले पुरुष हैं वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं और वे सुनने के प्राण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदे तर जाते हैं या वत्त संजायाते किंचित सत्व स्थावर जंगम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 उस काल में धन ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परिपायतम सौक्षम यादाशम लोपलिप्य सर्वत्र तथात्मा लोपलिप्य प्रकाश कृत्सनम लोकमेम रभी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 इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं ओम तस्ती श्री मद गीता सोप्निष् ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय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 उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए इदम ज्ञान उपाश्रित ममसाध्रम्यमागत सर्गो अपनी नोपजायंते प्रलय न व्यथंती हे अर्जुन इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनोत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझे वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं मम यो निर्मह ब्रह्म तस्म गर्भम दधा संभवा सर्वभूता ततो भवती भारत सर्वयनि शुकांते मूर्तिय असंभव यहाँ ब्रह्म रहम हे अर्जुन मेरी प्रकृति यी माया संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भादान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूं उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है तथा हे अर्जुन नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां और शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं सत्वम रजस्तम तम मिति गुणा प्रकृति संभवा देहे महाबाहो दे तथा हे अर्जुन सत्व रजोगुण और तमोगुण गुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं प्रकाश कमलामय सुख संगेन बधना ज्ञान संघेन चाण रजो रामक विधि तृष्णा संग समवम तधनाति कौंत्य कर्मसन दैहीनम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 और हे अर्जुन रजोगुण और तमो गुण को दबाकर सत्व गुण होता है इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणाम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 तथा हे अर्जुन तमोगुण के बढ़ने पर अंत और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मो में अप्रवृत्ति और प्रमाद चेष्टा और निद्रा आदि अंतकरण की मोहनी वृत्तियां यह सभी उत्पन्न होते हैं यदा सत्व प्रवृद्धे तु प्रम याति देहा तदोत्तम विदाम लोकान अमला प्रतिपद्यते और हे अर्जुन जब यह जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है रजसी प्रलय गर्म संगी सुजायाते तथा प्रलय तस्में मूढ़ योनि सुजायाते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 क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और निर्मल फल कहा है और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है सत्वात संजायते रजसो प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञान ऊर्धम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण प्रवृत्ति स्थाधि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 गुणानेतात्य त्रीन दे समुदवान जन्म मृत्यु जला दुखिमुक्तो अमृत मशन तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है अर्जुनोवाच कई लिंग स्त्रीन गुणान एतांतीतो भवती प्रभो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 उदासीन यो उदासी नेंगते सम दुख गुण वर्तंती यतिषति ने समुखसुखास्वस्थ समलोष्टा समकाचना तुपि प्रियो निंदा तुम संस्तुति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 वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक भाव होने के लिए योग्य होता है ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा हम अमृत सा व्यस् शाश्वत से च धर्म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 गुणत्रग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय हरि ओम तस्त हरि ओम तस्सत ओम श्री परमात् नम अथ अध्याय प्रधान विषय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 शाखा मनुष्यलोके और उस संसार वृक्ष की तीनों जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप को वाली देव मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य योनियों में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और और वासना रूप जड़ें भी नीचे ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रही हैं। न रूप मस्य तथोपलभ्यते नो न ना चादर नच संतिष्ठा अश्वत्थम सुविढ मूलम असंग शस्त्रेण लिढ़े न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 निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या काम द्वंद्वुक्ता सुख दुख संगंत मूढ़ पद्म नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है आशक्ति रूप दोष जिनने और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गयी है कामना जिनकी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 श्रोत्रम अधिष्ठाय रशनम घणिष्ठा मन्चा विश्वापेवत्क्राम स्थित भुंजानम वुणाव विमूढ़ाप्यी पश्य ज्ञान ज्ञानचक्षुषा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 और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों के जानने वाला भी मैं ही हूँ द्वामो पुरुषो लोके क्षर वच क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थो अक्षर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 इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है हे अर्जुन, ऐसे यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है ओम तत् दि श्री मद भगवत गीता सोप्निशु ब्रह्म विद्यामस्त्र पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय हरिओं तस्त हरिओं तस्त हरिओं तस्तु परमात्मे नम अड़शो अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से पांच श्लोक तक फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन 6 से 20 श्लोक तक आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन 21 से 24 श्लोक तक शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्र के अनुकूल आचरण करने के लिए प्रेरणा कही गई है श्री भगवान अववाज अभयम सत्व संशुद्धि दानं योग अवस्थित ही उसके श्री कृष्ण भगवान फिर बोले अर्जुन देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा तो जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ उनमें भी सर्वथा भय का अभाव अंतकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक ज्ञान तथा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 और हे अर्जुन इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं एक तो देवों के जैसा और दूसरा असरों के जैसा उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है इसलिए अब असुरो के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन हे अर्जुन आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण है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 तथा वे मरण पर्यत रहने वाले अनंत चिंताओं को आश्रिय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही संचयन इसलिए आशारूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के पाया हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं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 मेरे समान दूसरा कोई कौन है मैं यज्ञ करूंगा दान देगा हर्ष को प्राप्त होगा इस प्रकार के अज्ञान से मोहित हैं अनेक चित्त समाविता प्रसक्ता है प्रसाशु पतंती नर्के इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नर्क में गिरते हैं स्तब्धा धनमान संभान्व यजंते नाम यज्ञस्ते दिपूर्वकम ना अहंकार बलम दर्प काम क्रोधम च संश मरदेहेशुश्यो तो अभ्यसूय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 कटमल तीक्ष्ण रुक्ष कडवे खट्टे लवण युक्त और अति तथा तीक्ष्ण और दाह कारक एवं दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस्व पुरुष को प्रिय होते हैं या तम पूरा उच्चिष्टी चाध्यम भोजनम तामस तथा जो भोजन और दुर्गंधयुक्त एवं बासी और उच्चिट है, है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है अफलाकांक्षो विधि दृष्टो याष्ट्य में मना समाधाय सत्विक अभिसंधाये तो फलम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 विधिहीनम सृष्टान दक्षिणम श्रद्धा विधि से हीन और से रहित एवं बिना, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं देव दुज गुरु प्राज पूजनम सौतम आर्जव ब्रह्मचरी महिंसा चारीरम तपुच्यते तथा हे देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तब कहा जाता है अनुद्वे करम वाक्यम चयत् स्वाध्याय स्वाध्यायभ्यसनम चय तप उच्य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 परंतु हे अर्जुन फल को ना चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम सिद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं सत्कार मान पूजा तपोदम क्रियते तद ही प्रोक्तम राजसम चलमधुव और जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तथा राजस तप कहा गया है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 और जो दान दान बिना सत्कार की, पूर्वक अयोग्य में कुपात्रों के लिए दिया जाता है वह तामस कहा गया ओम निर्देशो ब्रह्म स्मृता ब्रह्मस्तेन वेदाश्च य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 हरिओं तस्त हरिओं तस्त हरिओ तस्त ओम श्री परमात्मने परमात्मे अष्टादश अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से बारह श्लोक तक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 सतसठ से अठहत्तर श्लोक तक श्री गीता जी का महात्म कहा गया है अर्जुनोवाद संस्य महाबाहो तत्विच्छा वेदितुम त्याग से चार ऋषि केश पृथ्विकेश उसके उपरांत अर्जुन बोला हे महाबाहो हे अंतरयामिन हे वासुदेव मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं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 उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन कि हे पुरुष श्रेष्ठ वह त्याग सात्विक राजिश और तामस ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है यज्ञ दान तपह कलम न त्याज कार्यमेव तत् यज्ञोदान तपश्च पावनानि नहीं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 कुशलम न न्वे कुशलनाषजते त्याग सत्सिष्टो मेधावी छिन्न संशय न ही देहृताशक्यं त्यक्त कर्मशेष यस्तु कर्म फलत्यागी सगीये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 तु और जो ज्ञान ज्ञान जिस के के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न-भिन्न प्रकार भावों को न्यारा-न्यारा करके जानता है उस ज्ञान को तू राजान कार्य सकमहेतुक अतत्वादल उदाह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 और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है वह बुद्धि तामसी है धृत्ययाधार्यती मन प्राण इंद्रिय क्रिया योग अव्यभिचारिण्य ही ईसा पार्थ सात्विकी और हे पार्थ ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धारणा तो सात्विकी है यू धर्म काम धृत्य धार्यते अर्जुन प्रसंगेन्लाकांक्षी धृति सह पार्थराजसी यम भय शोकम विषाद न चुच्यती दुर्मेधा धृति पार्थतामसी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 त्रिवधम शृणुो मे भरतभ अभ्यास रमते युखा तम नगछति यद्रे विस्म पिणा अमृतोपम तत्सुखम सात्क प्रोक्तम बुद्धि प्रसादय हे अर्जुन अब सुख भी तुम तीन प्रकार का मेरे से सुन हे भर्त श्रेष्ठ जिस सुख में साधक पुरुष भजन ध्यान और सेवा के अभ्यास से रमन करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विश्वेश दृश्य भाजता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है इसलिए जो भगवत विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है वह सात्विक कहा गया है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 इसलिए है कुंती पुत्र अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होता है जो तत्व की है उस प्रकार तू मेरे से संक्षेप से ही जान बुद्धया विशुद्धया महान्य शब्दादीन विषयां त्यक्ता राग द्वेश लघवासी यत्वाक ध्यान योग परो हे अर्जुन विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के प्रायण हुआ सात्विक धारणा से अंतकरण को वश में करके तथा शब्दादिक विषयों को त्याग कर और राग द्वेशों को नष्ट करके अहंकारं बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रहम विमुच निर्मो ब्रह्म भूयालपते तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतकरण हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है ब्रह्म प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षे भूत मद भक्त भी जानती ततो मां तत्व ज्ञात्वा विशते तदनंतरम फिर वह सचिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है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 चेतसा सर्वकर्माणि कर्माणी मई सनस्य मतपरा बुद्धि योग मुश्रित मत चित इसलिए हे अर्जुन तुम सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मे प्राण हुआ सुमत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे, मेरे में चित्त वाला हो मत चित सर्व दुर्गा मत पत्साला त्रिष्यसी अच्छे अहंकारा नोष्यसी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 और जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यह तेरा निश्चय भी मिथ्या है क्योंकि क्षत्रिय पन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा स्वभावजिन जीन कौन कर्मणा कर तुम ने कृष्यसी अभशापी तत्व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 सर्व भूया में परम बचा दृढ़ इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले हे अर्जुन संपूर्ण गोपनियों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है इसलिए यह परमहित वचन मैं तेरे लिए कहूंगा मन मना भव मद भक्तो मद्याम नमस्कुरु प्रतिजाने सत्यम तेजानी हे अर्जुन तू मन मना भव अर्थात केवल मुझ घनवासुदेव में और परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मद भक्ता भव मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन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 इस गीता को कहना चाहिए संशयः क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा नस्मान मनुष्यु कश्चिन में प्रियकृत तमाम विता नई तस्माद्य प्रियतरो वाला मनुष्यों में कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होवेगा अध्ययते चाम ध्रम्यम संवाद अव्यय तेना हम इष्टा श्यामी मे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 हे राजन विशेष क्या कहूँ जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है ऐसा मेरा मत है। ओम तस्ती श्री मद भगवीता सुपने सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संयासी योगो नाम अष्टादशो अध्याय हरिओम तस्त हरिओम तस्त हरी, हरी, हरी प्रिय बंधुओं आपने श्री मद्भगव गीता का संपूर्ण पाठ अर्थ सहित सुना है श्री मद भगवदगीता जैसे महान ग्रंथ को जनसाधारण तक पहुंचाने का मेरा यह साधारण सा प्रयास है मैंने अपनी विदेश यात्रा से एक कटु अनुभव लिया था कि परदेश में बसे हुए भारतीय लोगों की युवा पीढ़ी अपने धर्म में बिल्कुल आस्था नहीं रखती लोग जब सत्संग में भी बैठे होते हैं तो नौजवान लड़के लड़कियां मंदिर के बाहर कोई ना कोई खेल खेलने में मगन होते हैं भगवान की आरती में खड़े होने पर भी आरती तक उन्हें याद नहीं होती इसका दोष किसको दिया जाए इस बात की तरफ ना जाते हुए मैंने कुछ ऐसे प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं ताकि नई पीढ़ी को इस शिकायत का मौका ही न मिले कि हमें कुछ समझ में ही नहीं पड़ता अतः मैंने गीता संस्कृत से हिंदी और गीता संस्कृत से अंग्रेजी में रिकॉर्ड की है संपूर्ण रामायण व्याख्या सहित रिकॉर्ड की है और शंकर व्याह जय संतोषी माँ तथा तुलसी मीरा सूरदास के भजन भी रिकॉर्ड किए हैं भारतीय संस्कृति विशेषकर हिंदू संस्कृति से प्रेम रखने वाले भाई बहनों का किंचित मात्र भी सहयोग मिला तो मैं अपना किया हुआ यह प्रयास सफल समझूंगा आइए अब प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करें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 हरे जोध्यावे फल पावे दुख बीन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति खर आवे सुख संपति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मातु पिता तुम मेरे शरण गहू में किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आश करूँ जिसकी ओम जय जगदीश तुम अंतरयामी स्वामी तुम्तरयामी अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदी करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता हें मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम्हें स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो कय गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दयालु किस विध मिलू कृपालू तुमको में, में कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हस्त उठाओ अपने चरणी लगाओ द्वार पढ़ा तेरे ओम जय जगदीश विषय वेकार मिटाबो पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ा हो श्रद्धा प्रेम बढ़ा की सेवा ओम जय जगदीश रे पार ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरी हर स्वामी मनवाचित फल पावे ओ जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ जनों के संकट बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे